गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन आनुवंशिकता का सिद्धांत पहले जीवशास्त्री मनुष्य मनुष्य के बीच अंतर को आनुवंशिकता और वातावरण के सिद्धांत के बल पर प्रतिपादित किया करता था पर आनुवंशिकता के सिद्धांत के बल पर अति सामान्य बातें ही समझाई जा सकती है आधुनिक जीवशास्त्र प्राति बुद्धि या मन बुद्धि बालक के जन्म का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता शिशु के जन्म में वह आकस्मिकता को ही प्रधान मानता है जूलियन हक्सले आई थिंक नाम अपने ग्रंथ में लिखते हैं एग एंड एंडर्म कैरी द डेस्टिनी ऑफ जनरेश रन चांस कॉम्बिनेशन आउट ऑफ एंड इन्फिनेटी ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड इट इज कंफ confronted with millions of pairs of sperm each one actually different in the combination of codes which it holds then comes the final moment in the drama the marriage of egg and sperm to produce the beginning of a large individual here to It seems to be entirely a matter of chance which particular union of all the millions of possible unions shall be consummated. One might have produced a union, another a moron, and so on. Raj or Shukr पृथियों के भाग्य का निहन्त करते हैं। Raj का अनंत संभावनाओं में से आकस्मिक रूप से किसी एक समवाय के सम्मुखीन होता है और वह लक्ष्य लक्ष्य शुक्रयुग्मों से घिर जाता है इनमें से हर शुक्र युग्म दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है तब नाटक का अंतिम क्षण उपस्थित होता है जब रजकण और शुक्रकण एक विशाल व्यक्तित्व के प्रारंभ को उत्पन्न करने के लिए परस्पर विवाहित हो मिलित होते हैं यहाँ भी यह पूर्णतः संयोग की ही बात है कि संभावित लक्ष लक्ष जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विवाह की सार्थकता को प्राप्त करेगा एक जोड़ा संभवतः एक प्राति प्राति बुद्धि को जन्म दे सकेगा दूसरा एक मंद बुद्धि को आदि आदि अब अब्जुलन हक्सले के समान यह मानना कि एक प्रतिभ बुद्धि अथवा बुद्धि का जन्म शुक्र और रज के मात्र आकस्मिक संयोग के परिणाम है एक जाने पहचाने तथ्य का लचर स्पष्टीकरण इस है इसका अर्थ मानो यह कहना है कि मैं सही कारण को नहीं जानता इस विश्व में जहाँ सब कुछ कार्य कारण नियम के द्वारा नियंत्रित है संसार में सबको दिखाई पड़ने वाले तथ्य को आकस्मिकता का जामा पहना देना अस्तित्व और जीवन की गहराइयों में बैठने की असमर्थता को ही प्रकट करता है आकस्मिकता का दमन थामना दामन थामना भाग्यवाद के प्रति समर्पित होने से भी बुरा है कर्म सिद्धांत अनुवंशिकता के सिद्धांत से कहीं अधिक युक्तियुक्त। कर्म के सिद्धांत में विश्व में कहीं पर आकस्मिकता का या संयोग के लिए जगह नहीं है बिना कारण के कुछ भी नहीं घट सकता जैसा कारण होगा वैसा कार्य कार्य कारण से संबंधित होता है यह कर्मवाद जिस पर पुनर्जन्म का सिद्धांत खड़ा है विश्व में कार्यरत कार्य कारण का नियम है जो मानवीय धरातल पर नैतिक नियम के रूप में कार्य करता है जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे न तो आनुवंशिकता न वातावरण और न ही दोनों का परस्पर मिलन संगठन किसी के जन्म और विकास को समझा सकता है फिर साधारण माता पिता से प्रतिभाशाली संतान का माता पिता से मंद बुद्धि शिशु का विक्षिप्त मस्तिष्क माता पिता से मानसिक रूप से स्वस्थ शिशु का तथा धर्म प्रमण माता पिता से दुष्ट संतान का जन्म लेना देखा गया है केवल कर्म का नियम ही इन विसंगतियों को समझा सकता है बात यह है कि संतान माता पिता के पास आती है उनके द्वारा पैदा नहीं की जाती व्यक्ति के जन्म और विकास में उसी की भूमिका प्रमुख है से सब उसके लिए गौर है गीता कहती है कि जीव अपने अनुरूप माता पिता चुन लेता है विलक्षण प्रतिभाएं इसके ज्वलंत उदाहरण है स्पष्ट है कि ये विलक्षण प्रतिभाएं अनुवांशिकता या वातावरण अथवा इन दोनों के मेलजोल से अपनी ये असामान्य शक्तियां प्राप्त नहीं करती उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में उनकी साधना की होगी जन्म और मृत्यु के क्रमागत प्रवाह में पूर्व जन्म का सिद्धांत व्यक्ति की पहचान को बनाकर रखता है वही एक व्यक्ति विभिन्न शारीरिक चोलों में दिखाई देता है पर सब समय उसका मनो एक ही रहता है जो शरीर से अलग किया जा सकता है उसकी उन्नति मुख्यतः उसके मन के विकास पर निर्भर करती है और मन का विकास उसके कार्यों और विचारों से उत्पन्न संस्कारों पर